शिव शिवपुराण कोटिुद्ध संहिता सूर्य कहते हैं पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा महामुने मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ तुम कोई वर मांगो उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की लंबे स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले देव मुझे निष्पाप कर दीजिए भगवान शिव ने कहा मुने तुम धन्य हो कृतकृत्य क्रित हो और सदा ही निष्पाप हो इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो मुने जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी दुराचारी और हत्यारे हैं उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे वे सब के सब कृतज्ञ हैं उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए उन्होंने भक्त पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा गौतम बोले महेश्वर उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही योग उत्तर दिया शिवजी बोले विप्रवर तुम धन्य हो सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो गौतम बोले नाथ आप सच कहते हैं तथापि पांच आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा अन्यथा नहीं हो सकता अतः जो हो गया सो रहे देवेश यदि आप प्रसन्न हैं, तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए आपको मेरा नमस्कार है नमस्कार है यो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणार्विंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सार हु जल को निकाल कर जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वस्तल ने उन गौतम मुनि को दे दिया उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया गौतम बोले गंगे तुम धन्य हो कृतकृत्य हो तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वही वसवत मनु के अट्ठाईसवें कलयुग तक यही रहो गंगा ने कहा महेश्वर यदि मेरा महात्मा सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें तभी मैं इस धरातल पर रहूँगी गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले गंगे तुम धन्य हो मेरी बात सुनो मैं तुमसे अलग नहीं हूँ तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा तुम भी स्थित हो अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की इसी समय देवता प्राचीन ऋषि अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम गंगा तथा गिरशाय शिव का पूजन किया तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की सबकी पूर्वक स्तुति की उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे देवता बोले देवेश्वर यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपापूर्वक यहाँ निवास करें गंगा बोली देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं भी यहाँ क्यों नहीं रहते मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है इस बात का पता कैसे लगे यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहीं रहूँगी इसमें संशय नहीं है सब देवताओं ने कहा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम सुद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे इसमें संशय नहीं है ग्यारह वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है सरिद्वरे महादेवी अथा अच्छा तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहां नित्य निवास करना चाहिए गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहां निवास करेंगे उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे सूर्य जी कहते हैं इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव ज्योतिर ज्योतिर का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं ये सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां उनके सेवन का फल मिलता है यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पाठकों का नाश करने वाला है जो भक्तिभाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन पूजन स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है मुनीस्वरों इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया अब और क्या सुनना चाहते हो कहो मैं उसे भी तुम्हें बताऊँगा इसमें संशय नहीं है